भारतीय व्याख्यान भारत के महापुरुष एक ही दो वर्ष हुए निवासी एक एक प्रतिष्ठित पुरुष ने पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें ईसा मसीह के एक अद्भुत जीवन चरित्र का पता लगा है उसी पुस्तक में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि ईसा धर्म शिक्षार्थ ब्राह्मणों के पास जगन्नाथ जी के मंदिर में गए थे किंतु उनकी संकीर्णता और मूर्ति से तंग आकर वे वहां से तिब्बत के लामाओं के पास गए और वहां से सिद्ध होकर स्वदेश लौटे जिन्हें भारत के इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान है वे इसी विवरण से जान सकते हैं कि पुस्तक के आद्योपांत ऐसा छल प्रपंच भरा हुआ है क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर तो एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है हमने इसको एवं अन्य बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिर बना दिया इस प्रकार के कार्य हमें इस समय भी बहुत करने पड़ेंगे यही जगन्नाथ का इतिहास है और उस समय वहाँ एक भी ब्राह्मण नहीं था फिर भी कहा जा रहा है कि ईसा मसीह वहाँ ब्राह्मणों से उपदेश लेने के लिए गए थे हमारे दिग्गज रूसी पुरातत्ववीरता की ऐसी ही राय है इस प्रकार प्राणी मात्र के प्रति दया की शिक्षा अपूर्व आचारनिष्ठ धर्म और नित्य आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व संबंधी बाल की खाल निकालने वाले विचारों के होते हुए भी समग्र बौद्ध धर्म रूपी पराचाद चूर चूर होकर गिर गया और उसका खंडहर बड़ा ही विभश है बौद्ध धर्म को अवनति से जिन घृणित आचारों का आविर्भाव हुआ उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास न समय है न इच्छा ही अति कुुसित अनुष्ठान पद्धतियों अत्यंत भयानक और अश्लील ग्रंथ जो मनुष्यों द्वारा न तो कभी लिखे गए थे और न मनुष्य ने जिनकी कभी कल्पना तक की थी अत्यंत भीषण पाशव अनुष्ठान पद्धतियां जो और कभी धर्म के नाम से प्रचलित नहीं हुई थी वे सभी गिरे हुए बौद्ध धर्म की सृष्टि है परंतु भारत को जीवित रहना ही था इसीलिए पुनः भगवान का आविर्भाव हुआ उन्होंने कहा था जब कभी धर्म की हानि होती है तभी मैं आता हूँ वे फिर से आए इस बार दक्षिण देश में भगवान का आविर्भाव हुआ उस ब्राह्मण युवक का जिसके बारे में कहा गया है कि उसने सोलह वर्ष की उम्र में ही अपनी सारी ग्रंथ रचना समाप्त की थी उसे अद्भुत प्रतिभाशाली शंकराचार्य का अभ्यय हुआ इस वर्ष के बालक के बालक बालक लेखों से आधुनिक संसार विस्मित हो रहा है। वह अद्भुत था, था उसने संकल्प किया था कि भारत को उसके प्राचीन मार्ग में ले जाऊंगा पर यह कार्य कितना कठिन और विशाल था इसका विचार भी करो उस समय भारत की जैसी अवस्था थी इसका भी तुम लोगों को दर्शन कराता हूँ जिन भीषण आचारों का सुधार करने को तुम लोग अग्रसर हो रहे हो वे उसी अधह पतन के युग के फल हैं तातार बलूची आदि भयानक जातियों के लोग भारत में आकर बौद्ध बने और हमारे साथ मिल गए अपने राष्ट्रीय आचारों को भी वे साथ लाए इस तरह हमारा राष्ट्रीय जीवन अत्यंत भयानक पासाव आचारों से भर गया इस ब्राह्मण युवक को बौद्धों से विरासत में यही मिला था और उसी समय से अब तक भारत भर में इसी अधहपति बौद्ध धर्म पर वेदांत का पुनर्विजय का कार्य संपन्न हो रहा है अब भी यही काम जारी है अब भी उसका अंत नहीं हुआ महादार्शनिक शंकर ने आकर दिखलाया कि बौद्ध धर्म और वेदांत के सारांश में विशेष अंतर नहीं है किंतु उनके शिष्य अपने आचार्य के उपदेशों का मर्म न समझ हीन हो गए और आत्मा तथा तो ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करके नास्तिक हो गए शंकर ने यही दिखलाया और तब सभी बौद्ध अपने प्राचीन धर्म का अवलंबन करने लगे पर वे उन अनुष्ठानों के आदि बन गए थे इन अनुष्ठानों के लिए क्या किया जाए यह कठिन समस्या उठ खड़ी हुई तब मद्यमान रामानुज का अभ्युदय हुआ शंकर की प्रतिभा प्रखट थी किंतु तो उनका हृदय रामानुज के समान उदास नहीं था रामानुज का हृदय शंकर की अपेक्षा अधिक विशाल था उन्होंने पद दलितों की पीड़ा का अनुभव किया और उनसे सहानुभूति की उस समय की प्रचलित अनुष्ठान पद्धतियों में उन्होंने यथाशक्ति सुधार किया और नई अनुष्ठान पद्धतियों नई उपासना प्रणालियों की सृष्टि उन लोगों के लिए की जिनके लिए ये अत्यावश्यक थी इसी के साथ उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चांडाव तक सबके लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक उपासना का द्वार खोल दिया यह था रामानुज का कार्य उनके कार्य का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा उत्तर भारत तक उसका प्रसार हुआ वहाँ भी कई आचार्य इसी तरह कार्य करने लगे किंतु यह बहुत देर में मुसलमानों के शासनकाल में हुआ उत्तर भारत के इन अपेक्षाकृत आधुनिक आचार्यों में से चैतन्य सर्वश्रेष्ठ हुए रामानुज के समय से धर्म प्रचार की एक विशेषता की ओर ध्यान दो तब से धर्म का द्वार सर्व साधारण के लिए खुला रहा शंकर के पूर्ववर्ती आचार्यों का यह जैसा मूल मंत्र था रामानुज के परवर्ती आचार्यों का भी यह वैसा ही मूल मंत्र रहा मैं नहीं जानता कि लोग शंकर को अनुदार मत के पोषक क्यों कहते हैं उनके लिखे ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो उनको संकीर्णता का परिचय दे जिस तरह भगवान बुद्ध देव के उपदेश उनके शिष्यों के हाथ बिगड़ गए हैं संभवतः वह उनकी शिक्षा के कारण नहीं वरन उनके शिष्यों की अयोग्यता के कारण है उत्तर भारत के महान संत चैतन्य गोपियों के प्रेमोन्मत भाव के प्रतिनिधि थे चैतन्य देव स्वयं एक ब्राह्मण थे उस समय के एक प्रसिद्ध न्यायिक वंश में उनका जन्म हुआ था वे न्याय के अध्यापक थे तर्क द्वारा सबको परास्त करते थे यही उन्होंने बचपन से जीवन का उत्तम उच्चतम आदर्श समझ रखा था इसी महापुरुष की कृपा से इनका संपूर्ण जीवन बदल गया तब उन्होंने वाद विवाद तर्क न्याय का अध्यापन सबको छोड़ दिया संसार में भक्ति के जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं प्रेमोन्मद चैतन्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं उनकी भक्ति तरंग सारे बंगाल में फैल गई जिससे सबके हृदय को शांति मिली उनके प्रेम की सीमा न थी साधु असाधु हिंदू मुसलमान पवित्र अपवित्र वेश पति सभी उनके प्रेम के भागी थे वे सब पर दया रखते थे यद्यपि काल के प्रभाव से सभी अवनति को प्राप्त होते हैं और उनका चलाया हुआ संप्रदाय घोर अवनति की दशा को पहुंच गया है फिर भी आज तक वह दरिद्र दुर्बल जाति पति किसी भी समाज में जिनका स्थान नहीं है ऐसे लोगों का अवस्य स्थान है परंतु साथ ही सत्य के लिए मुझे स्वीकार करना ही होगा कि दार्शनिक संप्रदायों में ही हम अद्भुत उदार भाव देखते हैं शंकर मतावलंबी कोई भी यह बात स्वीकार नहीं करेगा कि भारत के विभिन्न संप्रदायों में वास्तव में कोई भेद है किंतु जाति भेद के विषय में शंकर अत्यंत संकीर्णता का भाव रखते थे इसके विपरीत प्रत्येक वैष्णव वैष्णवाचार्य में हम जाति विषयक प्रश्नों की शिक्षा के बारे में अद्भुत उदारता देखते हैं जबकि उनमें धार्मिक प्रश्नों के विषय में अत्यंत संकीर्णता पाते हैं एक का था अद्भुत मस्तिष्क दूसरे का था विशाल हृदय अब एक ऐसे अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था जिसमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ विराजमान हो जो शंकर के प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क एवं चैतन्य के अद्भुत विशाल अनंत हृदय का एक ही साथ अधिकारी हो जो देखे कि सब संप्रदाय एक ही आत्मा एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है जिसका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र दुर्बल पतित सबके लिए द्रवित हो लेकिन साथ ही जिसकी विशाल बुद्धि ऐसे महान तत्वों की परिकल्पना करे जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी संप्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा वह एक हृदय और मस्तिष्क के सारंभम धर्म को प्रकट करे एक ऐसे ही पुरुष के जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरणों तले बैठकर शिक्षा लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था इसकी आवश्यकता पड़ी थी और वह उत्पन्न हुआ सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसका समग्र जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ जो पाश्चात्य भाव से उन्मत्त हो रहा था जो भारत के सब शहरों की अपेक्षा विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था वहाँ पुस्तकीय ज्ञान से हर प्रकार से अभिज्ञ वह रहता था यह महाप्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था किंतु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अत्यंत प्रतिभावान स्नातकों ने उसको एक महान बौद्धिक प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया वे अद्भुत महापुरुष थे श्री कृष्ण परमहंस यह तो एक बड़ी लंबी कहानी है आज रात को तुम्हें उनके विषय में कुछ भी बताने का समय नहीं है इसलिए मुझे सब भारतीय महापुरुषों के पूर्ण प्रकाश स्वरूप युगाचार्य श्री राम कृष्ण का उल्लेख भर करके आज समाप्त करना होगा उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष कल्याणकारी है उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति थी उस पर विशेष ध्यान दो वे एक दरिद्र ब्राह्मण के लड़के थे उनका जन्म बंगाल के सुदूर अज्ञात अपरिचित किसी एक गांव में हुआ था आज यूरोप अमेरिका के सहस्त्रों व्यक्ति वास्तव में उनकी पूजा कर रहे हैं भविष्य में और भी सहस्त्रों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे ईश्वर की लीला कौन समझ सकता है भाइयों तुम यदि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 तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं और उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ